धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति यमाचार्य के माध्यम से हम आध्यात्मिक विषयों की जो गूढ़ जानकारियाँ हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं यमाचार्य ने नचिकेता को जो उपदेश दिया था वह उपदेश कठ ने अपने शब्दों में कठोपनिषद में वर्णन किया जिसमें कि छह वल्लियां हैं और हम पीछे तीसरी वल्ली पूरी करके चौथी वल्ली के ग्यारहवें श्लोक तक चर्चा कर चुके थे पिछले सत्र में यमाचार्य ने परमात्मा के विषय में ये बताया कि जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा अन्यत्र भी है ऐसा नहीं है कि यहां का परमात्मा और है और अन्य स्थान का परमात्मा और है और यदि जब साधक को ये पता लग जाता है कि जो परमात्मा यहाँ है वही वहाँ है और पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है तो उस अवस्था में वह भटकता नहीं वह परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान का चयन नहीं करता उसको पता है वह सर्वत्र है और एक ही है एक जैसा है और जहाँ मैं हूं वही वह मुझे मिल सकता है उस तो अवस्था में उसका भटकाव दूर हो जाता है साथ में यमाचार्य ने यह भी कहा कि जो परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं अलग अलग स्थानों में उसके अलग अलग स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं अब जब ये पता लग जाता है कि परमात्मा सर्वत्र एक ही है तो अब उसको कहाँ प्राप्त किया जाए किस प्रकार उसका साक्षात्कार किया जाए तो आगे बारहवें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न त तो विजगुपते अंगुष्ठ मात्र ये शब्द बहुत सुनने में आता है दर्शनों में उपनिषदों में अर्थात परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है तो प्रश्न उठेगा कि अंगुष्ठ तो हमारा बहुत छोटा होता है और परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक तो उसको अंगुष्ठ मात्र वर्णन क्यों किया गया क्या यह जीवात्मा को कहा जा रहा है यह भी प्रश्न उठता है क्योंकि जीवात्मा एक देशी है परमात्मा सर्वदेशी है अर्थात सर्वव्यापक है लेकिन नहीं यहां अंगुष्ठ मात्र भी परमात्मा को ही कहा गया है कारण उसका यह है कि जहां जीवात्मा रहता है शरीर में जहां जीवात्मा का निवास है उस स्थान को अंगुष्ठ मात्र कहा गया और जीवात्मा जहां रहता है वहीं पर परमात्मा का वो साक्षात्कार कर सकता है इसलिए परमात्मा को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया क्योंकि दर्शन करने वाला साक्षात् करने वाला जीवात्मा जहां विद्यमान है परमात्मा भले ही सर्वत्र विद्यमान हो लेकिन उसका दर्शन उसका अनुभव वो वहीं कर पाएगा जहां वह स्वयं विद्यमान है इसलिए अंगुष्ठ मात्र है पुरुष वह पुरुष पुरुष कहते हैं पुरी शेते इति पुरुष जो पुर में रहता है ये हमारा शरीर भी पुर है नगर है अयोध्या नगरी कहा गया इसके लिए इसमें जीवात्मा रहता है तो जीवात्मा भी पुरुष हो गया और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी पुर है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में हम तो नहीं रहते हम तो बहुत थोड़े से स्थान में रहते हैं तो हमारे लिए यही शरीर पुर है लेकिन परमात्मा क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में है तो परमात्मा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही पुर है उसको भी पुरुष शब्द से कहा गया तो जहां भी पुरुष शब्द आता है ये दोनों के लिए आता है अब प्रसंग के अनुसार हमें देखना है कि जहां हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं श्लोक में वहां जीवात्मा के लिए आ रहा है या परमात्मा के लिए आ रहा है प्रसंग यह परमात्मा का चल रहा है तो यहां पुरुष शब्द परमात्मा के लिए कहा कि अंगुष्ठ मात्र है कहा है वो कहा मध्य आत्मनि तिष्ठति अब यहां आत्मन शब्द यह भी दोनों के लिए आता है लेकिन जब यह कहा गया कि वह पुरुष परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है और फिर आगे कहा जा रहा है कि वह आत्मा के मध्य में रहता है तो यह स्पष्ट है कि यहां आत्मन शब्द से जीवात्मा का ही ग्रहण होगा तो जीवात्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान बाहर भी है अंदर भी है लेकिन हमें बाहर विद्यमान परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हमें अपने अंदर विद्यमान परमात्मा के दर्शन होंगे यद्यपि परमात्मा एक ही है जब ऐसा हम कहते हैं कि बाहर विद्यमान अंदर विद्यमान तो लगता है कि भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न नहीं होने पर भी एक होने पर भी हमें दर्शन अपने अंदर ही होते हैं और ऐसा वर्णन पीछे भी कई बार आ चुका है तो उसी को नचिकेता को यमाचार्य बता रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठती ईशानो भूत भव्य और वह पुरुष वह परमात्मा भूत और भव्य भव्य कहते हैं आगे होने वाला भविष्यत काल और भूत जो बीत गया है और ईशान का अर्थ है स्वामी वह परमात्मा स्वामी है किसका भूत का भी और भविष्यत का भी अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा जिन कर्मों को कर चुका होता है वह कर्म भूतकाल के कहलाएंगे या भविष्यत काल के कहलाएंगे वो भूतकाल के बन गए करने से पहले कर्म करने से पहले जब तक वो कर्म किए नहीं गए हैं तब तक अभी भविष्यत में है वो और तब तक जीवात्मा के अधिकार में है और जब वह कर्मों को कर रहा होता है अर्थात वर्तमान काल वहां भी वह कर्म जीवात्मा के अधिकार में है अधिकार का तात्पर्य वो जो करना चाहे वो कर सकता है पूर्ण स्वतंत्रता है लेकिन अब जब कर्मों को कर चुका अब कहा गया कि उसका स्वामी परमात्मा है अब जीवात्मा के अधिकार से बाहर निकल चुका वो किए हुए कर्म पर जीवात्मा का अधिकार नहीं है हाँ करते समय और करने से पहले उसको परमात्मा ने पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई थी लेकिन करने के बाद फल भोगने की स्वतंत्रता इस प्रकार की नहीं दी है वो सारा अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिया तो ईशान भूतस्य वह भूत अर्थात किए हुए कर्मों का स्वामी है यह ठीक है कि परमात्मा कर्मों का स्वामी है जो कर्म हमने किए हैं उनका स्वामी है लेकिन स्वामी होने पर भी फल तो हमारे कर्मों के अनुसार ही देगा ऐसा नहीं है कि स्वामी बन गया है तो मन से जो चाहे वैसा फल दे दे या किसी के कर्म का किसी और को फल दे दे फिर किस बात का स्वामी अगर उसका स्वत्व है वह स्वामी है हमारे कर्मों का लेकिन साथ में न्यायकारी भी तो है तो न्याय कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए हमें कहना है कि वह हमारे कर्मों का स्वामी है और हमारे ही किए कर्मों का फल देगा हमें वो दूसरे के किए का नहीं देगा और हमारे किए का भी न्याय के अनुसार देगा तो ईशान भूतस्य लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि वो भव्य का भी स्वामी है अर्थात भविष्यत का भी स्वामी है लेकिन अभी मैंने कहा कि जो भविष्यत काल के कर्म हैं उन पर तो हमारा अधिकार है हम जैसे चाहे उनको कर सकते हैं तो भविष्यत का स्वामी परमात्मा को क्यों कहा जा रहा है तो यहां संगति लगेगी कि भूतकाल के किए कर्मों का स्वामी और भविष्यत काल में दिए जाने वाले फलों का स्वामी है कर्मों का नहीं अर्थात जो कर्म हमने किए हैं वो फल परमात्मा के द्वारा हमें भविष्यत काल में इस जीवन में या आगे आने वाले जीवनों में या अन्य योनियों में जहां भी मिलेंगे वो कर्मों के फल उन कर्मों के फल का देने वाला वही है इसलिए उनका स्वामी भी वही है तो भविष्य काल में फलों का स्वामी और भूत काल के कर्मों का स्वामी दोनों का स्वामी परमात्मा है ईशानो भूत भव्यस्य न ततो ए तत्व तत् जब यह ज्ञान साधक को जीवात्मा को हो जाता है कि परमात्मा न्यायकारी हमारे कर्मों का स्वामी फल मिलेगा ही हमें हम उससे वंचित नहीं रहेंगे तो उस अवस्था में वह किसी की निंदा नहीं करता परमात्मा की भी निंदा नहीं करता परमात्मा के बनाए संसार की भी निंदा नहीं करता परमात्मा की व्यवस्थाओं की निंदा नहीं करता अर्थात उसको सारे नियम सृष्टि के सारी परमात्मा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगने लगती हैं और उसी के लिए अथुर्वेद में एक मंत्र आता है कि जो निर्देश परमात्मा ने वेदों में हमें दिए हैं और परमात्मा पर हमारी श्रद्धा हो जाती है उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है तो हम उसके दिए उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और यही कामना भी करते हैं कि हम उसके उपदेश से रहित न हो जाएं, उसके उपदेश के अनुसार ही अपने जीवन को चलाएं उसके उपदेश से हटकर के अपने जीवन को न चलाएं तो मंत्र आता है अथर्वेद में कि सम न गे मां श्रुतेन न विराधीषी एव अस्तु मई श्रुतम सम श्रुतेन गे मही श्रुत कहते हैं वेद के लिए जो हम उससे सुनते हैं ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ उसके अनुसार हमारा जीवन चले मां श्रुतेन न विराधीषी उस श्रुत ज्ञान से वैदिक ज्ञान से हम अलग न हो जाएं उससे रहित न हो जाएं और मई एव अस्तु मई श्रुतम मेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ यथार्थ ज्ञान वो मेरे में ही रहे मुझसे बाहर निकल न जाए अर्थात मैं उसको भूल न जाऊं सदा याद रखूं तो इस तरह से परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानकर के जीवात्मा न बिजुगुप वह उसकी निंदा नहीं करता आगे जब किसी बात को जोर देने के लिए उसको महत्व प्रदान करने के लिए जब कहा जाता है तो शास्त्रों में अनेक बार उसको ऋषि लोग बताते हैं जैसे यहाँ अंगुष्ठ मात्र शब्द पीछे आया था अगले श्लोक में फिर वही शब्द आया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक भूत भव्यस्य। स एव अद्य सऊ श्व एतद्वैतत। कि जिस अंगुष्ठ मात्र पुरुष की चर्चा अभी की गई थी उसको दोबारा स्मरण दिलाते हुए यमाचार्य नचिकेता से कह रहे हैं कि वह पुरुष कैसा है ज्योति ही इव अधूम कह ज्योति कहते हैं अग्नि के लिए अधूम धूम जो धुआं निकलता है ये धूम हो गया तो ज्योति भी दो प्रकार की एक आपने दहकता अंगारा देखा होगा जिसमें धुआं होता ही नहीं आजकल तो गैस जलाते हैं वहां भी धुआं नहीं होता तो दहकता अंगारा और एक धुआं निकलती हुई अग्नि धुआं भी साथ में है उसके कौन सी अच्छी मानी जाएगी जिसमें धुआं ना हो क्योंकि धुआं निकलने का तात्पर्य है कि अग्नि अभी ठीक प्रकार से प्रज्वलित नहीं हुई है और अंगारा हमें देख रहे होते हैं, उसको दिखता है हमारे लिए तो लगता है, हाँ, प्रकार से जल चुकी है। पूर्ण प्रदीप हो चुकी है, लेकिन यहां शब्द आया है के लिए। क्योंकि परमात्मा कोई अग्नि ऐसी भौतिक अग्नि का स्वरूप नहीं है उसका तो परमात्मा ज्योति के समान है अर्थात इस अग्नि के समान है जैसे यह अग्नि हमें प्रकाश प्रदान करती है और हम उस प्रकाश में अपने सारे कार्यों को संपन्न करते हैं सूर्य भी अग्नि है और सूर्य के प्रकाश में हम अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं अपने कार्य सब निपटाते हैं अर्थात अग्नि का काम है हमें प्रकाश देना तो परमात्मा भी उस ज्योति के समान है और ज्योति के समान होता हुआ अर्थात ज्ञान स्वरूप वह परमात्मा लेकिन ज्योति के समान होता हुआ भी वह अधूम कहा यह निषेध किया गया है वो धूम से रहित है अर्थात परमात्मा के ज्ञान में धूम नहीं है अब धूम से क्या अर्थ ले सकते हैं यहां पर क्या संगति लगेगी अज्ञान बहुत सुंदर क्योंकि हम जो जीवात्माएं हैं सारे हमारे ज्ञान में अज्ञानता भी समाविष्ट हो जाती है हम ठीक भी जान सकते हैं गलत भी जान सकते हैं और गलत ज्ञान करके भटक जाते हैं लेकिन परमात्मा का ज्ञान कभी भी अज्ञानता से मिश्रित नहीं होता पर आजकल आपको ऐसी बहुत सी मान्यता देखने को मिलती होगी कि ऐसा भी लोग कहते हैं कि परमात्मा यानी कि ब्रह्म वैसे तो शुद्ध है लेकिन अविद्या से ग्रस्त हो जाता है ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो जाता है आपने सुना होगा ऐसा लोगों कहते हुए और अविद्या से ग्रस्त होकर के वही ब्रह्म जीवात्मा बन जाता है ऐसा वर्णन आपको सुनने को मिलेगा अब यदि ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो गया और ऋषि कह रहे हैं यहां पर अधूम कह कि वह तो धूम से अविद्या से बिल्कुल ही रहित है वह कैसे अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा और जो ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा वह जीवात्मा के कर्मों का क्या न्याय पूर्वक निर्णय कर पाएगा फल दे पाएगा क्या सारे संसार की व्यवस्था जो कि बिल्कुल सटीक नियम बद्ध चल रही है क्या उसको चला पाएगा तो ऐसा नहीं ऋषि यहां निषेध कर रहे हैं इस बात का कि ज्योतिर्व अधूम कह वह ज्योति है प्रकाश है ज्ञान स्वरूप है लेकिन बिल्कुल अज्ञानता से रहित है तो अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिर्व अधूमक ईशानुभूत भव्य से ये वाक्य फिर बोला उन्होंने कि जीवात्मा के किए कर्मों का और आगे आने वाले फलों का वह स्वामी है और आगे एक महत्वपूर्ण बात कही कि स एव अद्य सऊ श्व वह आज भी है वही और वही कल भी होगा अद्य और श्व हम अपने को देखते हैं भिन्न भिन्न शरीरों में हम विद्यमान हैं हमारे शरीर की वृद्धि होती है पहले जन्म होता है वृद्धि होती है युवावस्था आती है फिर क्षीणता आने लगती है और समय आने पर नष्ट भी हो जाता है हम यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं लगातार हर वस्तु में परिवर्तन देख रहे हैं और इन वस्तुओं से यदि हम परमात्मा की तुलना करें तो ऋषि कहता है ऐसा नहीं क्योंकि परमात्मा जैसा आज है और जैसा आज है का मतलब जितना ज्ञान अर्थात अविद्या से रहित तो शुद्ध ज्ञान से युक्त जैसा आज है वैसा ही कल भी होगा और कल का तात्पर्य केवल आने वाला कल ही नहीं अनंत काल तक का आप समय आगे ले लीजिए सदा वैसा ही रहेगा अपरिवर्तनीय अद्वितीय उसमें कोई भी लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता और इसीलिए उसको एक रस कहते हैं उसके ज्ञान में भी परिवर्तन नहीं होता हम तो बहुत सी बातें आज जान रहे हैं लेकिन बहुत सी बातें आज नहीं जानते कल जान लेते हैं हम नई नई बातें सीखते रहते हैं पुरानी बातें भूलते भी रहते हैं लेकिन परमात्मा न कुछ भूलता है और न ही कुछ नया सीखता है अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए परमात्मा ने कुछ नया भी सीखा है नया भी जाना है तो फिर उसका ज्ञान पहले अधूरा था एक रस कहाँ होगा फिर वो इसलिए परमात्मा ऋषि कहते हैं जैसा आज है जैसा ज्ञान उसका आज है सदा उसका वैसा ही ज्ञान रहता है कभी भी उसके ज्ञान में अंतर नहीं आता तो स एव अद्य सर जितनी जितनी विशेषताएं हम परमात्मा के विषय में जानते जाते हैं और साथ में हमारे साथ उसका संबंध कितना घनिष्ठ है इतना जब जानते जाते हैं उतनी ही हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाती है और उसी प्रीति को बढ़ाने के लिए इन ऋषियों ने हमें समय समय पर अनेकों शास्त्रों की रचना करके उपदेश दिए हैं आगे यमाचार्य कहते हैं एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तान एव विधावती जब वर्षा होती है वर्षा पर्वत पर भी हो रही हो तो पर्वत पर आपने देखा होगा कि जब पानी गिरेगा तो वह पानी शीघ्रता से नीचे की ओर बहेगा क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है आपने देखा होगा पर्वत पर जब नाले बह रहे होते हैं बहुत तेज पानी बहुत धारा तेज क्योंकि ढाल अधिक होता है तो यथा उदकम दुर्गे वृष्टम दुर्ग दुर्गम स्थान अर्थात पर्वत इत्यादि वहां बरसा हुआ उदक जल पर्वत विधावती उन पर्वतों में दौड़ रहा होता है बहुत शीघ्रता से रुक नहीं पाता स्थिर नहीं हो पाता इस दृष्टांत को देख करके ऋषि बताना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से जैसे पर्वत पर गिना हुआ पानी स्थिर नहीं रह पाता इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्मान पृथक पश्यन इन धर्मों को या धर्म से तात्पर्य हमारे जीवन में जिन इंद्रियों से हम संसार के विषयों को समझ पाते हैं जो ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं वो धर्म वो विषय वो पांच हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध क्या इनके अतिरिक्त संसार को समझने के लिए और भी कोई विषय है क्योंकि ज्ञान इंद्रिया ही पांच हैं छठी ज्ञान इंद्रिय हम मन को कहते हैं लेकिन मन इन पांचों के विषयों को ग्रहण करता है इन्हीं पर विवेचन करता है और अंदर जो उसके अन्य विषय है वो सुख दुख आदि का अनुभव करना वो सब करता है करवाता है जीवात्मा के लिए लेकिन जिन इंद्रियों से हम विषय ग्रहण करते हैं वो पांच ही हैं और इन धर्मों को अलग अलग जानने वाला व्यक्ति अलग अलग का तात्पर्य कि कभी हम इनके आकर्षण में फंस जाते हैं कभी इनसे अपना राग हटाते हैं हमें कभी कुछ अच्छा लगता है कभी कुछ बुरा लगता है हमारे अंदर की वृत्तियां बदलती रहती हैं तो इस प्रकार से इन विषयों को समझते हुए इनकी यथार्थता को न जानने के कारण से हम यूं ही विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं कैसे जैसे पर्वत पर गिरा हुआ पानी भाग रहा होता है वो स्थिर नहीं रह पाता इसी प्रकार से संसार के विषयों की ओर आकर्षित व्यक्ति यदि उन विषयों की यथार्थता को नहीं जान पाता है और सोचता है कि नहीं इससे भी आगे कुछ और है, भी आगे कुछ और है। मैं इसका स्वाद ले लू इस शब्द को सुन लू ये चीज देख लू यहां देखू वहां देखू सर्वत्र अनेक प्रकार के विषयों में फंसा रहता है उसकी दौड़ रुक नहीं पाती है और आगे ये दूर कैसे होता है उसको भी दृष्टान्त देकर के समझाते हैं कि यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिकतम तात्रिक एवं भवती एवं मुनेर विजानत आत्मा भवती गौतम ये गौतम संबोधन है नचिकेता के लिए यहां कहा कि यथा उदकम शुद्धे सिकतम उदक का ही उदाहरण यह भी दिया पीछे पर्वत का उदाहरण दिया था पर्वत पर गिरा पानी अस्थिर रहता है ऐसे ही मनुष्य भी विषयों में अस्थिर रहता है लेकिन यहां कहा कि कोई उदक हम ले जल को लें और शुद्ध जल है और उस शुद्ध जल को किसी शुद्ध पात्र में रखें क्या उसका स्वरूप बदलेगा और गंदे पात्र में रख दें तो गंदा हो जाएगा बदल जाएगा लेकिन शुद्ध जल को शुद्ध स्थान पर ही रखा शुद्ध पात्र में ही रखा है तो लेश मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो यथा उदकम शुद्धे सिक्तम ताद्रिग एवं भवती वैसा ही रहता है वह उसमें परिवर्तन नहीं आता अब यहां ये दृष्टांत देकर के क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा अंतकरण एक पात्र के समान है हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त हमारा मन एक पात्र के समान है और जीवात्मा जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है ये उदक के समान है ये उदक है ज्ञान क्या है उदक है हम उदक को पवित्रता के प्रतीक के रूप में भी लेते हैं आचमन करते हैं ना, ओम अमृतो पसरण स्वाहा इत्यादि बोलते हैं संध्या में मंत्र हैं और जल के छींठे लगाते हुए पुनातु पुनातु पवित्र कीजिए पवित्र कीजिए ऐसे बोलते हैं तो जल अर्थात पवित्रता का प्रतीक तो जीवात्मा स्वयं तो पवित्र है स्वयं के स्वरूप में उसमें कोई गंदगी नहीं है लेकिन जो पात्र मिला है जीवात्मा के लिए अपने ज्ञान को रखने के लिए ज्ञान का भंडार भंडारण करने के लिए वो कौन सा पात्र है हमारा अंतःकरण हमारा चित्त अब चित्त मान लो गंदा हो ज्ञान जीवात्मा ने उसमें रखा वो कहा शुद्ध रह पाएगा लेकिन वही चित्त वही अंतःकरण, हम जब अविद्या को नष्ट करके उसके मल को नष्ट करके पवित्र बना लेते हैं तो अब हमारे द्वारा रखा ज्ञान हमारे द्वारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान वो पवित्र ही बना रहेगा उसमें अंतर नहीं आएगा अब वो गंदा नहीं होगा और वही ज्ञान फिर स्मृति के रूप में हमारे अंदर आएगा वो भी वैसा ही होगा तो इस तरह से हमें अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने की शिक्षा यहाँ यमाचार्य दे रहे हैं और वह पवित्र अंतःकरण हम तभी बना पाएंगे जब हम परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जितना जितना समझते जाएंगे उतना ही उतना हमारे चित्त का मल नष्ट होता जाएगा तो शुद्धे शुद्धे ताद्रिगेव भवति एवं मुनेर विजानत भवति गौतम इसी प्रकार से विजानत मुने है जो ज्ञानवान मुनि है मननशील प्राणी है मननशील साधक है उसका भी ज्ञान शुद्धि रहता है और इस शिक्षा के द्वारा यमाचार्य हम सबको ये बता रहे हैं कि हम हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात ये निकल कर के आती है कि हम चाहे कितने ही धनवान बन जाएं कितने ही बलशाली बन जाएं संसार में हम कितने ही मित्र बना लें कितनी ही गाड़ियां खरीद लें बंगले बनवा लें कितना ही वैभव ऐश्वर्य प्राप्त कर लें लेकिन यदि हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है हमारा अंतकरण यदि शुद्ध नहीं है तो उस अवस्था में ये सारे ऐश्वर्य हमारे लिए फीके पड़ जाते हैं सबसे मुख्य हमारा ज्ञान ही है जैसे किसी कमरे में बिजली की सारी फिटिंग कर दी गई है बहुत सारे लैंप बहुत सुंदर सुंदर लगा दिए गए हैं सर्वत्र व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं लेकिन बिजली का करेंट है ही नहीं उसमें विद्युत धारा आ ही नहीं रही है तो वह सारी फिटिंग बेकार की है ऐसे ही परमात्मा ने हमें सुंदर शरीर दिया अन्य सारे साधन दिए जीवन यात्रा को चलाने की पूरी व्यवस्था उसने कर रखी है लेकिन जिस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को हम चलाएंगे वह ज्ञान हमारा यदि शुद्ध धारा के रूप में हमारे अंदर से प्रवाहित नहीं हो पा रहा है और वह धारा हमें मिलती परमात्मा से ही है वहां से अगर हमारा संबंध नहीं जुड़ पाया है तो हम अशुद्ध ज्ञान में ही अपने जीवन को यूं ही निकाल देंगे तो ऋषि निर्देश दे रहे हैं कि अपने ज्ञान को परिशुद्ध करने के लिए हम अपने संपूर्ण साधनों का पूरा प्रयोग करें और अपना ज्ञान अपने शुद्ध अंतकरण में संचित करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे चलाएं ये चौथी वल्ली भी आज समाप्त हो चुकी है अभी दो वल्लियाँ और शेष हैं आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं ओम शम